आपके समक्ष गंभीर सूक्ष्म अत्यंत आवश्यक विषय को उपस्थित किया जा रहा है। यद्यपि प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए इन शब्दों इन वाक्यों इन विषयों को समझने में कोई कठिनाई प्रतीत नहीं होगी परन्तु जहां पर पहुंच करके हम इन वाक्यों का इन विषयों का अनुभव करते हैं हमारा जीवन इनके अनुरूप होता है उस पर पहुंचने वाले व्यक्ति इतने कम होते हैं कोई बिरला ही व्यक्ति सुनने समझने वालों में भी ऐसी विचित्र अवस्था है जहां संसार नहीं रहता मैं मेरे की बात नहीं रहती कोई लौकिक सुख और चुपसा जनप्रिय नहीं लगता पूरे दैनिक जीवन में ईश्वर की उपासना को छोड़ के कुछ भी अच्छा नहीं लगता नाम और नामी दिमाग में नहीं रहते अपना शरीर नामी है हमारा नाम मान के चलिए देवदत्त है उसी प्रकार से अन्य प्राणियों के नाम और नामी भी उसके दिमाग में नहीं रहते इतना ही नहीं पृथ्वी सूर्य चंद्र आदि अरबों खरबों लोग लोकांतर इनके नाम और ये नामी भी दिमाग में नहीं रहते समाप्त होते हैं वहां पर संसार को छोडक बौद्धिक स्तर पर आकाश जैसि स्थिति विचरता है उस स्थिति में उसके समक्ष कोई लौकिक प्रयोजन लौकिक कोई लक्ष्य लौकिक कोई वस्तु लौकिक कोई सुख या सुख क साधन जिने भी कोई कल्पना क्री व्यक्ति उत्पत्ति स्थिति पार्लियामेंट घटनाएं घटती है कोई स्थिति उसके सामने नहीं रहती उस समय वो अब ऐसी स्थिति में जाकर के वो अब ईश्वर की गवेषणा करने के लिए पूर्ण रूपण लालयित होता है एक ओर से संसार समाप्त हो चुका है संसार और वो स्वयं शरीरधारी दोनों ही नहीं दिखाई दे रहे है कहीं संसार को बचने की बात बचा रहने की बात दिमाग में शेष नहीं रहती अब ऐसा प्रतीत होता है वो जैसे अकेला रह गया हो कुछ समझ में आ रहा है शब्दों में वाक्यों में तो समझ में आ ही रहा होगा कम से कम यदि वाक्यों में शब्दार संबंध ठीक समझ में आ गया तो एक क्षेत्र पार कर लिया आपने आगमकाल आगे फिर स्वाध्याय काल और प्रवचन काल और व्यवहार काल ये शेष जो कहते बने रहते आपने फिर उसको सुनने पढ़ने के पश्चात पढ़ा भी दिया और दूसरा था स्वाध्याय वो भी अच्छी तरह कर लिया अच्छे प्रकार से पंक्ति लगा ली कोई उलझन नहीं है बार बार पढ़ते हैं आप पढ़ते रहते उस विद्या को ये स्वाध्याय काल फिर पढ़ाते हैं पढ़ाने में व्यक्ति की स्थिति क्या क्या होती है और पढ़ाने के लिए उसको कितनी सज्जा तैयारी करनी पड़ती है आप मुझे कौन कौन पढ़ाते हैं आप और नहीं पढ़ाते प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता इतनी बनाने का प्रयास करना चाहिए कि मैं जिस विषय को पढ़ता हूं उसी को विधि पूर्वक प्रेम से प्रीति से बिना किसी टकराव के उलझन के पढ़ा सकता हूं उसके अंदर ये पुट नहीं होता मैं विद्वान बन गया हूं नहीं उसका कर्तव्य बनता है और उससे क्या होता है विद्वान बनता है पढ़ाने से व्यक्ति विद्वान बनता है बिना पढ़ाए कुछ स्तर विद्वान नहीं बन पाता बार बार पढ़ाने वाला बुद्धि व्यक्ति अच्छे प्रकार से संतोषजनक पढ़ाने वाला व्यक्ति विद्वान बनता है उतना विद्वान ने पढ़ाने वाला नहीं बनता समझ में नहीं आया नहीं आया उसके लिए उसको परिश्रम करना पड़ता और वो परिश्रम कई बार विवश होके करना पड़ता है कई बार वो जान के करता है मैं इतनी अपनी स्थिति बनाऊंगा संतोषजनक पढ़ा सकू और एक स्थिति होती है पढ़ाना तो पड़ेगा ही तैयारी तो करनी पड़ेगी नहीं तो क्या पढ़ाऊंगा मैं विवश होकर भी, हो भी पढ़ाता है गई बार या नहीं होता है और पढ़ाते समय क्या क्या हाव भाव रहने चाहिए यह बहुत विशेष बात रहती है जैसे पढ़ाते पढ़ाते कई बातें ऐसी आती हैं उसका समाधान उसको भी में नहीं आता पढ़ाने वाला भी उस पंक्ति का अर्थ नहीं जान पाया उसमें लगा के भी देखा नहीं लगा अब वो क्या करेगा कई बातें कर सकता है एक उस पंक्ति का अर्थ जो आता भी नहीं है उसको वो उसको बता ही देगा क्या समझ में आया क्या समझ में आया बताओ बोला तो करो कुछ उनको नहीं आता वो भी बता दे का अर्थ जो उनको नहीं आता और... फिर भी वो अर्थ को बता डालेगा वो अर्थ बताएगा जानता है कि मुझे भी नहीं आ रहा फिर कुछ न कुछ तो अर्थ बता देना चाहिए और नहीं बताऊंगा तो मुझे ये मूर्ख मानेंगे देखो पढ़ाने के लिए आ गया और एक आता जाता नहीं ये इसको लज्जा आती है ये बड़ा घबराता है वो और बड़े अपना अपमान समझता है ऐसी स्थिति अब विशुद्ध रूप में पढ़ाने वाला व्यक्ति क्या करता है कि वो पंक्ति नहीं आ रही नहीं लग रही है तो वो कहता है मैंने प्रयास किया इसको लगाने का पर मुझे ये समझ में नहीं आई है मैं प्रयास करूंगा फिर आपको पता नहीं की पढ़ाते समय भी जो बातें आती हैं उभार होते हैं हमारी स्थिति होती है वो विद्या पढ़ाने वाले में क्या क्या गुण होने चाहिए और उसमें वो गुण नहीं है तो विद्या भी नहीं बढ़ेगी इतनी जितनी बढ़नी चाहिए और उसका अपना जो स्तर है वो आध्यात्मिक योग के अनुरूप स्तर नहीं बढ़ पाएगा के पश्चात अब आता है व्यवहार काल व्यवहार काल में क्या समझे आप जो हमने पढ़ा सत्या सत्य को जाना स्वाध्याय भी किया और पढ़ाते भी रहे उनमें जो सत्य ठहरा उसको वो ग्रहण कर लेता है और जो असत्य ठहरता है उसको छोड़ देता है परित्याग कर देता है जब ने यह जाना माना है कि संसार की स्थिति ऐसी थी जब संसार नहीं बना था अभी अभी वैसी स्थिति फिर आ रही है वो उस स्थिति को जो प्रलय से काल में थी उत्पत्ति से पहले और अब आने वाला जो प्रलय है उस स्थिति को बौद्धिक स्तर पर देखता है और बौद्धिक स्तर पर देखता है तो उसको पूरा संसार प्रलय होते दिखाई देता है मन में शंका हो सकती है कि ये प्रल है ही नहीं तो प्रलवत देखना तो अनुचित हो जाएगा आपने क्या समझा अवस्था तो है नहीं और प्रलवत अवस्था देखना संसार की क्या यह अनुचित नहीं है क्यों जी बोलो हाँ ना, ना जी आप बोलो अपना अपना चित नहीं है क्यों जब भविष्य वो होना ही है तो उसको अभी लागर को ना देख लें जैसे मृत्यु आदि है तो मृत्यु अभी लागर देख लें कल्पना बौद्धिक स्तर आरोप तो हमको मृत्यु का दुख नहीं होगा और यदि अभी नहीं देखेंगे तो फिर उस समय बहुत कष्ट होगा इसलिए दुख के निवारण के लिए हम उसको बौद्धिक स्तर पर कल्पना कर सकते है तो एक है प्रत्यक्ष प्रमाण से वस्तु को जानना प्रत्यक्ष प्रमाण वह प्रत्यक्ष प्रमाण से तो नहीं जान सकते आप पर को परतु अनुमान प्रमाण से वो पर्द जाती है। अनुमान प्रमाण अब देवशान हो गया किसी का दहा संस्कार करवा दिया राख हो गई राख भी उड़ गई उसी बात को अपने ऊपर लागू करके देखता है कि मैं भी ऐसे ही उत्पन्न हुआ हूँ मैं भी खाता पीता हूँ मैं भी ऐसे ही राख हो जाएगा शरीर और ये राख भी नहीं रहेगी वो जो यदि बुद्धि के पर मान देखे क्या बुरा है जा क्या नहीं होगा क्या आएगा होगा या नहीं होगा नहीं होना है ऐसा होगा या नहीं होगा उसका जैसे उस व्यक्ति का हो गया होगा जब होगा ही ऐसा उनको वैसा ही जानता है तो उसमें अनुचित क्या है इतना अंतर है आप कह सकते आज नहीं है और होगा निश्चित रूप और होगा तो वो ऐसा ही होगा कि क्या उचित अनुचित दिखाई देगा समझ में रहा है, है नहीं आ रहा अच्छा हाँ जी जब ध्यान में रहते हैं कोई व्यक्ति विचार आता है कि किस व्यक्ति की विचार आती है तो उसको प्रलयवश कर देते हैं तो क्या वो पाप नहीं होगा मन से पाप करूंगा जैसे फिर बोलिए ऊंचा जोर से बोलो जब ध्यान में रहते हैं उस समय किसी व्यक्ति की चित्र आ जाता है मन में उससे हम प्रलय कर देते हैं हा हा हा प्राप्त नीमत पुण्योचा व्यक्ति ऐसा प्रय होना है ये सोचा है आपने म्यक्ति निश्चितरूपेण अवस्था मे आय आकि समाप्त पाप का हो अनको ये, ये नहीगा नहीगा पाप को ये हो नहीं आएगा तो झूठ है और आएगा ये ऐसा ही जो सत्य है तो पाप होया पुण्य हुआ हा तो जैसे पदार्थ को जैसा जो पदार्थ को वैसा जानना पुण्य है या विद्या है अब ये जो स्थिति है प्रलत जैसी स्थिति बना लेना ये थोड़े से परिश्रम से तो सिद्ध नहीं हो सकता असम्भव कुछो सब हो सकता या आप जो आप करते आप जो करते एका अधिक पिश्रमो ए प्राय जना परिश्रमो इतना कम हैना थोड़ा है प्रल अवस्था बने जननी स्थिति आये गी उभारा ते जैसे आज आपको दिन के बारह बजे फांसी तोड़ दिया जाएगा ये निश्चित हो गया इसमें विकल्प नहीं है बचाव नहीं है सभी मार्ग आपने ढूंढ डाले बचने का कोई मार्ग नहीं मिला शत प्रतिशत निर्णय हो चुका है कि बिजली से जला दिया जायेगा मेरी राख हो जाएगी मैं और मेरा नाम की चीज नहीं रहेगी मैं कुछ नहीं देख पाऊंगा न मेरे भाई न बंधु न मित्र न कुछ नहीं न गाँव नगर न कुछ नहीं कुछ भी नहीं और खाना पीना जो मैं करता हूं वो सारा हो जाएगा आप ऐसा देख कोी आदिप्त आपे अोजनखे लगेगे न भोजन कैा लगेगा गार भोजनखाये बह बजे बिलि जे भोजन कै लगा बता लेगा भोजन में आकर्षण भोजन में रस भोजन में राग नाम की नमीची दिखाई नहीं देगी आप, देगी। आप खा पेट में पेटा देगे यह पर आपका ध्यान, आपका मन आप आगी इवी इ भय सकता क्र उया उ नहीं हो नहीं होगा ऐसा हो सकता ऐ ये बात, आप सोचते सोचते इतनी गहराई में जाएंगे, इतनी हो मे डू जगे इबराहो ग्रास उठा के के जा रहे हो, <laughs> ऐसे हो जाए, ऐसि स्थिति कोई लाना चाग प्रतिदिन यता य लाता चाेग का जीवन को। क्या चाहेंगे आप इसी जी में आनंद नहीं है आनंद आ भी नहीं रहा है भोजन भी ऐसा नहीं लग रहा ना दूध ना फल कुछ नहीं उसको तो वह मौत दिखाई देती है मृत्यु दिखाई देती है और यदि व्यक्ति इसे तीचे डरता है वो घटना सामने आ फिर वो प्रगतिशील नहीं हो सकता आगे नहीं बढ़ सकता ऊंचे वैराग्य को प्राप्त नहीं कर सकता ईश्वर नहीं जा सकता आकाशवत् अवस्था आगे सम आगी यद्यपि होगा क्या वैराग्यमे अभय सारी अवस्था वैराग्य की से विरुद्धय वर् मोता श्लोक के बोले सङ्गीत बोलते हेतो भोगे रोग भयं पु ज्योति भयं बोलो कुसे बोते होगे इसे भय इचास्व लेना पडेगि चिके है भोगे रोग भयं ज्योति भयम् नृपाद भयं दैन्यभयं भयं रूपे जराया भयम् शास्त्रे वा भयं भयं स्वायेभयम् सर्वं वस् ये तो चित्रे पर ये जो बात कही इतनी बात इतनी कहने के में हूं जिस दिन बा इ स्थिति प्राप्त दिन उत्त दिखाई देगी अवस्था निधन क्या ये सारी, सारी भय की अवस्था जी अब गिनाई गई वैराग्य में भयम और वैराग्य उस समय तक ये नहीं आ पाता जब तक संसार को प्रलय की स्थिति में नहीं पहुंचा देता व्यक्ति ऊंचा वैराग्य एक साधारण वैराग्य थोड़ा सा और हो सकता समाधि वाले वैराग्य की बात कर रहा हूं अर्थात जिससे संप्र ज्ञा समाधि होती है वह वैराग्य नहीं आ सकता नीचे के वैराग्य किस तरह आ सकते आप में भी किसी में कितना किसी में कितना किसी में कितना, किसी में कितना कुछ तो है ना वैराग्य या नहीं इसीलिए पता चलता आप अपने घर परिवार को छोड़ के आधुनिक बातों को छोड़ के इन चीजों को छोड़ के आप यहां पढ़ते हैं तो कुछ वैराग्य तो है तो उसके साथ ये सिद्ध है कि विवेक भी है कुछ तो कुछ वैराग्य भी है ये विवेक वैराग्य बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ता है और ये विवेक वहां तक पड़ जाएगा जहां तक पूरा का पूरा संसार ऐसी स्थिति में था पढ़ने की अवस्था और आने वाली स्थिति आपको दिखाई देगी ऐसी स्थिति में ये ठीक हो जाएगा और ऐसा प्रतीत होता है ये पूरा संसार एक मरब वर्ष में ऐसा होगा वो एक अरब वर्ष का काल क्षणभर्गा काल दिखाग नहीं आया आया आया नहीं बोलिए स्वामी जी है क्यो ल क्योंकि एक सती निश्चित हो चुकी है इस संसार की ऐसी निश्चित होगी ऐसी स्थिति और निश्चित होगी तो निश्चित होगी तो क्या होगा वो स्थिति ऐसी ही होगी जैसे प्रलय थी परल अवस्था जैसी थी तो निश्चित होने पर निश्चितता आने पर अरबों वर्षों का कालक्षण भर का दिखाई देने लगता होगी ही ऐसी अवस्था निश्चित होगी ही बेपक्का हो गया उसमें विकल्प नहीं होगी ही तो अभी दिखाई देने अभि वो, वो दृश्य इतना लंबा इतने लंबे काल क स्थिति दिखाई देने लगेगी वो जो स्थिति <coughs> विवेक ऐसे बढ़ेगा अब इसके और विभाजन केगे विवेक के अन्तर्गत ह्यानते है, जा -क्या जानते है। इस शरीर के विषय शरीर लेकर उस समय की स्थिति को प्रकृति विकृति को जाना अब दूसरा विभाग ले ले दूसरे विभाग में जीवात्मा को ले लें आओ जब विवेक होगा परलय अवस्था आएगी तो ये भी विवेक होगा इसके साथ में यद्यपि ये, ये संसार परल की अवस्था में था कुछ भी नहीं था उसमें बना हुआ और ऐसी स्थिति भी आएगी उसके दो स्तर हो सकते एक स्तर में संसार अभाव दिखाई देगा अर्थात् परले था तो तो कुछ कुछ नहीं नहीं था, अब परले होगा होगा, रहेगा, एक यह हो सकती आपने हो है, आपने भी कि परलयिरे भाव सभा सु अभा अभापति यह हेतु जा सृष्टि उत्पत्ति भिन्नभिन्न कारण दिखा कोसे समुल्लास मनसे मे आरका पक्षरा पक्षीसरा पक्ष आ नोगे या, या किं ने है कि सृष्टि अभाषा उत्पन्न हि है कुछी रे अभा कालान्तर मे यह भाव आत्मक सृष्टि की अभावय बने अभाव हो जाएगा एक तो ये मत हो तो अभाव से सृष्टि उत्पन्न हुई है अभाव हो जाएगा तो यह विवेक नहीं है ये अविवेक है मिथ्या ज्ञान है क्या समझवाया ये मिथ्या ज्ञान है अविद्या है ये अब दूसरे पक्ष में चलिए प्रलवत स्थिति तो बनाई उसने पर वो यहां पर भी पहुंचा कि जो जब संसार बना नहीं था उसमें अभाव नहीं था अभाव होगा तो फिर अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होगी ये विवेक के अंतर्गत है और संसार जब प्रलय को प्राप्त होगा ये तो ठीक है प्रलय की स्थिति में भावात्मक संसार का अभाव रूप नहीं बनेगा कभी वो सत्वरदतम अवस्थान्तरित हो जाएगा संसार ये विवेक होगा अब उसने देखा कि एक तो वो कि एको प्रकृति सत्वरजतमूपातर जीवात्मा भी वो नित्य है फिर आगे बेशकु बना चे वा ईश्वरी अनादि अनन्त दिमाग पदा अनादि और जी पूरि सृष्टि है य आदि वाली है और परले वाली भी है ये विवेक का स्तर है ज्ञान है ये विद्या के लाइन है क्या समझ माया ये इसका नाम विद्या है इसका नाम विवेक है ये विवेक इस रूप माया, एक विभाग हुआ कि पूरा संसार किस था और में हो जाएगा और ये नाम और रूप को कर स्थि मे थाने नामगा नमूपे दिमागते रते दिन सकते हैं आपके समने नमूप जडी लगीति दिनभर है दरवाजा किरी जयशाला पता नहीं आप पन्द्रह वे बीस वर्षो चित्र आं गे जी या अवस्था मे नूप या दिखा और ये विवेक विवेके स्तर पी और समय संसार किं थाने ईश्वर को नित्य माना और अनंत काल तक रहेगा जीवात्मा को नित्य माना प्रकृति से तो रहे तम को अब विभाजन हुआ ये नित्य पदार्थ हैं और ये अनित्य पदार्थ हैं एक विभाजन हो गया क्या समझने मारा नित्य और अनित्य पदार्थ नित्य और अनित्य पदार्थों का विभाजन हो गया यदि अन्य मत वाले दूसरे जो मत मतांत ना उस समय इस प्रकार का विवेक नहीं होगा हजारों मतें भारत में इस रूप में इस रूप रेखा में इस ढंग से इन तीन पदार्थों को इनको तीन को इस रूप में मानना नित्य और प्रकृति विकृति को अनित्य इस विद्या को जानने वाला भूगोल में कोई समाज कोई जनसमुदाय कोई वैज्ञानिक कोई मत मतांतर वाला अब तक कोई सामने नहीं आया और जिनके मत में रूपरेखा नहीं है तीन ये नित्य पदार्थ ऐसे ऐसे हैं और ये संसार उत्पन्न होता है और नष्ट होता है मान के चलिए तो उनके विवेक में दोष आएगा क्या समझ माया एक को मानेंगे तो दोष आ जाएगा दो को मानेंगे तो दोष आ जाएगा ऐसे कोई कल्पना करते चले जाइए इससे भिन्न प्रकार की जो भी कल्पना करेंगे पदार्थों के विषय में वही अविवेक के अंतर्गत आएगी अविध्या के अंतर्गत आएगी क्या समझ माया विद्या के अविध्या अन्तर्गत आय स्थिति पूरे भूगोल पूरे जनसमुदा स्थिति भाग सुनाया मनित पदारो अनित जानना न्यदार असरे वर्ग मे अशुद्ध को अशुद्ध जानना शुद्ध पदार्थों को शुद्ध जानना तीसरे वर्ग में दुख को दुख जानना सुख को सुख जानना फिर जड़ को जड़ जानना चेतन को चेतन जानना अब चारों वर्गों को ऐसे मंत्र करिए जैसे हमने थोड़ा सा इसका किया एक का एक एक को लेते जाइए आप तीन वर्ग और रह गए अब विवेक का क्षेत्र यहां पहुंचेगा कि तीन वर्ग उसी रूप में जानने हैं जैसे पहले को जाना और तीन के विषय में हमको हम परिज्ञान हुआ और वो ि हुआ विवेक और उससे होगा वैराग्य क्या विवेक हुआ, वैराग्य विवेक हा वैराग्य वैराग्योगा अभ्यास अभ्यास होगा तो समाजिक स्थिति न तु पू आग यदि आप इस मार्ग पर चलते हैं वैदिक मार्ग पर योग मार्ग पर चलते हैं आप ईश्वर साक्षात्कार तक पहुंचना चाहते हैं और अपने आप को कृतकृत बनाना चाहते हैं तो जैसे मैंने दृष्टान्त दिया था कि केवल भोगवादी और केवल अर्थवादी जितना परिश्रम करते हैं उसके समकक्ष उसकी तुलना में आपका परिश्रम किंचित मात्र है इस अवसर पहुंचने के लिए वो अरबपति जो बनो है। करते, है। कर करते हैं भारत क्या? की का हो विदेश की को जा पथी लोगना परिश्रम कर्लनात्मक अध्ययन करो इ परिश्रम इ समाधि कवस्था मे जाने लि कर्ते है का क्या अनुभव बता हि तो नहीं करते तो इस आलस्य प्रमाद को जब आप नहीं हटाओगे तो आपकी पिटाई बुरी तरह से होगी मारे जाओगे या तो व्यक्ति संसार की दौड़ लगाता है भोगवाद को लेकर के, और वो एडी से चोटी तक का जोड़ लगाता है 20-40 वर्ष तक करोड़ों रूपये संपत्ति कमा लेता है वो साधन जुटाता है विमानों में घूमता है कारों में सेवक होते हैं एक स्थिति तो ये और वो अपने आप को ये भी मान लेता भी मैं ठीक हूं सुखी आधी आधी अब आप इस स्थिति को तो प्राप्त नहीं करते उस ओर से आप करोड़पति भी नहीं बने तो आप क्या करोगे <laughs> क्यों जी? क्या करोगे आप दुखी हो गए नहीं हो गए नहीं, नहीं नहीं ये अवस्था प्राप्त करोगे तो दुखी हो जाओगे आपका यदि अवस्था ऐसी प्राप्त नहीं होती तो दुखी हो जाओगे और आपके मन मे ये बात हैं, ये, ये, है। ये आराम से रहते हैं, सारे साधने चिकित्सा का प्रबन्ध है मकानों का है सेवको का है भोजन बना इस् इनके को्यान सद्यान है जो चाते पीते हैं, चिकित हो जाती है चिकित्सा सुविधाके पस गी समझे आ? या तु दिनहिन अवस्था मे जे ए बतारो वो मध्यम का स्तर है क्या है वो आप अच्छे विद्वान बनगे अच्छे बोल लेते हैं विद्यालय ले चलाते हैं समाज का काम करते हैं पर आप बिल्कुल भोगवादियों की तरह भी नहीं <laughs> क्या दो दो दो और बिल्कुल नितांत योगवादियों की तरह ही नहीं बीच में है आप ये समाज के लिए अच्छे लोग हैं समाज का काम करते हैं विद्या पढ़ाते हैं साहित्य का प्रकाशन करते हैं विद्यार्थियों को पढ़ा पड़ा के विद्वान बनाते हैं संस्था चलाते हैं नहीं समझे आप पर उनका होना चाहिए इस स्तर इ मम उद्यपि भोगवाद अर्थवाद बहु अस् बहु अनपरा अला है वैदीकम्परा पढाते साहित्य प्रकाशन संस्थां कर्मचारि ध्यान देना अखो हा चेत् दुख दूरना चे स्थिति मन और धन और भोग सूक्ष्म उनमें रहता है और वहां पर भी एक संतुलन है और एक असंतुलन है संतुलन ये है जो अच्छे स्तर के व्यक्ति है वो जैसे धन मान आदि को उपार्जित करते हैं धन कमाते हैं साधन इकट्ठे करते, करते हैं सभी मान कि जाते हैं पर किसी दूसरे का धन नहीं छीनते दूसरे का सम्मान भी नहीं छीनते और वो अपने ही परिश्रम से जो सम्मान मिलना चाहिए जो धन मिलना चाहिए उतने में संतुष्ट जाए वो अच्छे लोगों में गिने जाएंगे संसार के स्तर पर पर ऐसे लोग आपको कितने मिलेंगे सौ में बहुत कम मिलेंगे जो ऐसे स्तर पर रहते हूँ ठीक है शेष वर्ग बच गया मान के लिए धन के लिए दूसरे का धन छीनना दूसरे का मान छीन के अपना सम्मान दूसरे का धन छीन के अपना अपनी पूर्ति करना उचित अनुचित उपायों से धन सम्मान को उपार्जित करना ये दूसरा वर्ग है उसमें पर सिद्धांत रूप में कोई स्तर को मानते हैं ऐसा कहते हैं कुछ संध्या उपासना भी कर लेते हैं कुछ परंपराएं उनकी होती है ये स्तर दो विभाग बने जो जो वैदिक परम्परा में चलते तो है पर उनके भी दो स्तर है एक स्तर अच्छा है और एक वो है अब तीसरा स्तर जो है मैंने बताया जो वैराग्य का समाधि का है वो स्तर वाला व्यक्ति मिलना बिरला मिलेगा ये नहीं कह सकते कितनी दूर मिलेगा असम्भव बात पर कठिन हैने स्तरप्राप्त किमने रक्षा समाधि मे पच्चा दृष्टि मे के लोग मिलेगे अपि स्थिति आशा है मनगे तु आडा करो को को लेगे स्थिति आ कर कर आप नहीं कर पाएंगे दिया करो ऐसे क्यों बैठे तो कोई तो बोलो ये को पाऊंगा या नहीं न निर्णय न ये ही बोलो अपि नान ऐसा भी मन नहीं बनाया कि मैं पुरुषाद करूंगा तो पहुंच जाऊंगा ऐसा भी नहीं बनाया अब ये निर्णय ऐसे ऐसे निर्णय जो नहीं करता वह आगे नहीं बढ़ पाता कम से कम सिद्धांत रूप में तो व्यक्ति पहुंचता है इस बात पर यदि ऐसा पुरुषात् करता है कोई व्यक्ति तो वो पूछ जाता है आपने देखा सुना होगा जहां युद्ध होता है आजकल दूर से युद्ध अधिक होते हैं पले अधिक आम् समने सम युद्धल आम् समने आता अपि ते युद्ध क्षेत्रे आगे जाने युद्धि सज्जा तां मृत्यु समने मृत्यु ते व्यक्ति मृत्यु ये ईश्वर साक्षात्कार व्यक्ति और मृत्यु कुह मेता वाोज कोसा पडे अब